सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार रमेश वासुदेव और उनकी पत्नी पिछले छह सालों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे पर उनका जो छह साल का टैक्स रिटर्न था वो उन्हें नहीं मिला अपनी परेशानी लेकर वो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भी गए पर बार बार मायूस होकर लौटे फिर उन्होंने आरटीआई के तहत एक अपील दायर की और तब जाकर उनके केस पर सुनवाई शुरू हुई अब की बार इनकम टैक्स ऑफिसर ने खुद उन्हें फोन करके बुलाया और महज दो दिन के भीतर उनका इकतालीस हजार रूपए का चेक भी बन गया ये है ताकत आरटीआई की जरूरत है तो बस एक छोटी सी अपील करने की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते है डब्ल्यू